नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मज़बा 90.4 पॉइंट संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पिछले एपिसोड में हमने राग बिहाग पर बात की थी उसकी थोड़ी सी चर्चा की थी और बंदिश हमने सुना था आइए उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज के इस एपिसोड में भी हम राग बिहाग पर बात करेंगे और स्थाही अंतरा तान क्या है

राग हाँ में किस तरह से किया जाता है उसका प्रैक्टिस हम लोग करेंगे तो आप सभी की तरफ से बीके श्यामली जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में नमस्कार अभी थोड़ा हम बिहार के बारे में चर्चा कर रहे थे जी थोड़ा चलन इसको सुना देते हैं फिर से हम्म

पिछले बंदिश में सुना है कैसे हमने किया है कभी करीमा लगाया कभी में कहां करीमा लगाया कहा कर जो बंदिश है जो बिखत जो है सदरंग अदरंग फेमस जो पहले हाँ जमाने में संगीत करते थे तो इसी सदरंग की ये जो बंदिशा है उन्हीं के है तो उन्होंने जैसे सड़े भी बनाया तो

कोई कोई गुरुजी जो है थोड़ा अलग से भी अलग कर, सकते कर सकते हैं हाँ करते हैं लगाते भी है कोई बात नहीं इसमें कोई खास ये नहीं है भूल भी नहीं होता है लेकिन गुरुजी के पास थोड़ा सीखना चाहिए कैसे कड़ीमा को करना है कैसे यूज करेंगे कहाँ कहाँ करेंगे कैसे करेंगे सुनने के बाद भी ये करना है मैंने प्ले करना है तो आज आज हम क्या करेंगे स्थाई अंतर की थोड़ा तान सुनाएंगे कैसे करना है

बालमोड़ी मोरी मन के चीत हो बने देरी हो बने देरी रे पिया रे बा बा

Ori man ki balamuri, ni saga ma pa ni sare sa ni da pa ma garesa balamuri, saga ma pa ni saga ni sa ni da pa ma garesa balamuri.

गम पानी सा रे सानी धपा मगारे स नि साला मेरे गमा पानी सा गे सानी धपा मगारे सा गाग रे सी धापा मगारे सा मेरे मोरिए मन के बाला मु

नी दा पामा गेरे सा नी सा गा मा पामा गा मा गा मा पामा गेरे सा बाला मुडे मोडे मान के बाला मुडे मोडे मान के नी सा गा मा सा गा मा पा गा मा पनी पनी सा पनी सा

Sani da pama garesa, bala mudi mudi mana ki. Garesa -ga nisa nini da pama garesa nisa, garesa nida pama paga pama garesa, bala mudi mudi mana ki.

niga ga ma pa ma ga ma ga ma pa ni pa ni sa pa ni sa ga ni sa ni da pa ma ga ma ga re sa ba la mu re mo

Pani sa ga re sa ni sa ga ga ni sa ni sa ni sa ga ma sa ga ma pa ga ma pa ni pani sa pani sa ga ma ga re sa ni sa pani pa sa ni sa ni da pa ma ga ma pa ni sa ni da pa ma pa ga ma pa ma ga re sa ni sa ga ma pa ni sa ga re sa ni da pa ma ga ma pa ni pani sa ga re sa ni da pa ma ga ma pa ma ga re sa Balamudi.

मन ये जो हमने के जितने सारे तान किए हैं जैसे ख्याल की आपको पहली परिभाषा इसको सुना है डेफिनेशन सुना है की जैसे आपको इच्छा इच्छा इच्छानुसार आपको करना है साधन है लेकिन वो स्वर भी माने जैसे उसके अंदर जितना सारे स्वर है

जैसे जैसे स्वर है वही स्वर प्रयोग करना है और ताल में करना है बाकी आप करो ना जितने सारे आप आ करो क्या तान करो तान बगैर करो जैसे बाल मूरी बाल के, रे माला मूरी

से हम कर कर कर कर सकते कर सकते सकते सकते हैं, हैं, हैं, हैं, इसके साथ कर सकते है, जो हमने हमने बंदिश किया है उसके ऊपर जैसे सोलह मात्रा किया, किया बारह मात्रा भी किया है इसमें एक तान बारह मात्र किया है जैसे किया है हमने कैसे किया है

ये दस मात्र की, की तान है जैसे हमने किया है चार मात्रा लगाया पहले सोम से शुरू किया फिर से वही जगह में आ गया ऐसे हाँ, हम पहले बताया कि मैथमेटिकली ग्रामेटिकली आपको ये करना है सेट करके, कर सेट सेट करके। करना है हाँ देखा कि साई का तन हमने कैसे किया है इसके साथ और आ करोगे और भी अच्छा होगा जैसा भी एक बार वो

सिस्टम को समझ ले और फिर हाँ, उसके बाद सिस्टम को एक बार समझ, समझ लेते हैं तो, तो पूरा मेरे को समझ आप आपको समझ नहीं जाता है मैं

आपको एक बार समझ लिया ना बार बार समझने की जरूरत ही नहीं जरूरत ही नहीं आ, वो तो आ जाएगा लाइन में।, में लेकिन मेन है कि जिस राग को भी हम लोग या जिस राग को भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसका थीम और उसका जो आरोह आरोह है और उसका जो मेन मुख्य भाषा है उसको समझ लें और उसके अनुसार फिर चलन में या अंतरा में या फिर बंदिश में आप अंतर कर सकते हैं अपने हिसाब से उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और गीत मैं आपको सुनाना चाहूँगा अभी उसके बाद फिर से हम

राग विभाग पर बात करेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुपन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कते रहो

आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे हैं राग बिहाग के बारे में और हमारे साथ विशेष संगीत में पीएचडी कर चुके हैं बीके शामली जी हमारे साथ मौजूद हैं और वो राग बिहाग की बारीकियां आपको बता रही हैं तो हम लोग उनसे सीखते जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को राग बिह का सही पहचान आज हो रहा है और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि राग

जिस भी राग को हम लोग सुनते हैं और हर एक राग का अपना एक प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है जैसे राग बिहाग को आप अगर थोड़ी देर के लिए मंत्र मंत्रमुग्ध होकर सुनेंगे तो वो आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव के लिए निमित्त बन सकता है वैसे देखा जाए तो हर एक राग कहीं ना कहीं आपके जीवन को सकारात्मक मोड़ देता है एक नई दिशा देता है तो जरूरत है कि आप उसको कितने शांत होकर कितने समय तक उसको सुनते हो जितना अच्छी तरह से आप सुनेंगे उतना ही वो राग आपके ऊपर प्रभाव डालेगा

और आप उस राग के साथ समय कर सकेंगे तो चलिए बहुत सारी बातें हम करते रहेंगे लेकिन अभी सुनेंगे बी के शामली जी को राग बिहाग पर आगे अभी देखो हमने स्थाई में किया है कैसे चलन किया है ये भी अगर एक बार चलन आ जाए हम कहा क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि ये जो करीमा जो है इसको कैसे प्रयोग करना है खूबसूरती लाने के लिए कैसे प्रयोग करना है जैसे हमने बता

पानी सा गा पा गा ये जो हम पूरा करें जैसे हमने ये भी किया है तान भी किया है तान में भी ऐसे ही यूज किया खूबसूरत एक बार आ जाए सानी दामा दा पा गा

निजा गामा पामा पा गा मा जैसे हम जब भी करेंगे उसी करें सने धा पा मा पा पानी सागा धा पा मा गा मा गए रे सा निजा गा मा पा मा पानी साने धा पा मा पा पानी सागा ने जाने धा पा मा गा गए रे सा जैसे भी हम करेंगे करीमा भी प्रयोग करेंगे सुधमा भी प्रयोग करेंगे यूज करेंगे लेकिन कैसे करना है जैसे एक बार

आपको अगर ये जो राग की चलन कैसे है वो समझ, में ये समझ में आ जाए तो, तो आपको एकदम सरल सीधा हो जाएंगे आपका बहुत सहज हो जाएंगे सही बात है अभी हम करे अंतर की अंतर की तान करेंगे सदारी ने जीने सगम

सनी दफा मगमा पानी सदा रंग जीन सगा म गे सनी दगा ग पानी स सदा रंग जीन सनी दपापागम पा पानी पानी सानी सदा रंग जीन जाओ बीत सबा

सानी दफा मा पाग मा पमा गारे सी सगा मा सगा पाग मा पानी पानी सानी सायार विदेशार

They save us. They save us.

salaam ure mo

री मूरी मन के तो अभी आपने सुना अंतरा का तान राग बिह का

तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके पास इस राग बिहाग की मास्टरी आती जाएगी आइए आगे बढ़ते हुए एक ब्रह्मानंद का जो भजन है वो हम सुनेंगे अभी hmm.

Tumhari na na yen mein shadhe na tumhari dyaar karo maharaj mahar.

नारायण में शरण है तुम्हारी नारायण में शरण है तुम्हारी मात तात सुत द हो दर मात ता

Tere so tere daras ho.

नारायण में शरण है तुम्हारी नारायण में शरण है तुम्हारी पाप अनेक की जग माही पाप

नारायण में शरण है तुम्हारी नारायण में शरण है तुम्हारी

हमारी नारायण में शरण है तुम्हारे

तुम्हारी नारायण

बहुत बहुत धन्यवाद बीके शामली जी आपने बहुत ही अच्छा गीत ब्रह्मानंद का भजन हमें सुनाया है तो चलिए इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा हमारे लिस्नर्स से कि आज का ये कार्यक्रम आपको कैसे लगा आप अपने एसएमएस के ज़रिए हमें बता सकते हैं हमारा नंबर है चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर अपने नाम के साथ आज के इस कार्यक्रम को

आप क्या फील कर रहे थे आज का एक कार्यक्रम संगीत की दुनिया आपको कैसे लगा अपने शब्दों में जरूर हमें लिख के भेजिए इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आप जो भी रेडियो के माध्यम से इस संगीत को सीखने की कोशिश कर रहे हैं आप तरक्की करें संगीत की दुनिया में इसी शुभकामनाओं के साथ मुझे और बी के शामली जी को दीजिए इजाजत जाते जाते एक और गीत राग बिहा खास आप सबके लिए आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो

रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते नाइन्टी पॉइंटा जा

चांद से मुखड़े को नागन जुलफे चांद से मुखड़े को नागन जुलफे चाहे डसे गाच रे लट उल्ठी सुलझा जारे बालम